संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व द्रोणाचार्य द्वारा और धर्म का वध तथा चेकितान आदि अनेकों वीरों की पराजय संजय ने कहा राजन इधर दो पहर के बाद आचार्य द्रोण का सोमकों के साथ फिर घोर संग्राम होने लगा उस समय जो योद्धा गर्द रहे थे उनका मेघ के समान गंभीर शब्द हो रहा था पुरुष द्रोण अपने लाल रंग के घोड़े वाले रथ पर चढ़कर मध्यम गति से पांडवों पर धावा किया और अपने तीखे बाणों से मानो चुने-चुने पर बरसा रहे हों। इस प्रकार दिन खेल सा करने लगी इतने ही में पांच कहके राजकुमारों में से रण महारथी बृहद उनके सामने आया और पहले पहले बाणों की वर्षा करके उन्हें पीड़ित करने लगा दो ने कु होकर उस पर पंद्रह बार छोड़े उसने उन्हें अपने का ऐसा दुष्कर् कर्म देख कर आपकी सेना को बड़ा आश्चर्य हुआ तब द्रोण ने अत्यंत दुर्जय ब्रह्मास्त्र प्रकट किया उसे केकह के राजकुमार ने ब्रह्मास्त्र से ही नष्ट कर दिया तथा आचार्य पर साठ बाणों से चोट की इस पर ने उस पर एक नाराज छोड़ा तो वोड़ कर द्रोण को और एक से उसके सारथी को घायल कर डाला तब आचार्य ने अपनी बाण वर्षा से महाथी बृहद छत्र का नाक में दम कर दिया और उसके चारों घोड़ों का भी काम तमाम कर डाला फिर एक बाढ़ से सूत को और दो से ध्वजा एवं छत्र को काटकर नीचे गिरा दिया इसके बाद एक कर की छाती छाती में इससे उसकी फट गई और वह पृथ्वी पर जा गिरा। इस प्रकार महारथी के मारे जाने पर शिषपाल का पुत्र महावरी धृष्ट केतु के ऊपर के टूट पड़ा उसने आचार्य तथा उसके रथ ध्वजा और घोड़ों पर साठ बाढ़ों से वार किया ने सिर धर से, से, से अलग कर दिया इसके बाद पच्चीस बार ध्रष्ट केतु पर छोड़े तब उसने रथ से कूद कर आचार पर एक जगह छोड़ी उसे आते देख उन्होंने हजारों बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले इससे खींच का धृष्ट के ने दौड़ पर एक तोमर और शक्ति से वार किया आचार्य को नष्ट कर दिया फिर उन्होंने घूम गया इस प्रकार चेतराज के मारे जाने पर उसके अस्त्र विद्या पुत्र को बड़ा रोष हुआ और वह उसके स्थान पर आकर डर गया किन्तु दौड़ ने हंसते हंसते उसे भी यमराज के हवाले कर दिया तब जरा का महाबली पुत्र उनके सामने आया उसने अपने महारथी को रथ में भी बाढ़ों से आच्छादित कर उन्होंने समस्त धन धनों के सामने मार डाला अब पांचाल चेद संजय काशी और कोशल इन सभी देशों के महारथी बड़े बड़े उत्साह से युद्ध करने के लिए द्रोण के ऊपर टूट पड़े उन्होंने आचार्य को यमराज के पास भेजने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी परंतु आचार्य महाबली क्षेत्र आया और एक अर्ध चंद्र बाढ़ से उनका धनुष काट डाला तब आचार्य ने एक दूसरा धनुष लेकर उस पर एक तीखा बांट चढ़ा उसे काम तक खींच कर छोड़ा इससे क्षेत्र धर्म का हृदय फट गया और वह अपने रथ से चिट्ठी पर जा पड़ा इस प्रकार उस ध्र कुमार के मारे जाने पर सबसे उठी। अब पर महाबली ने आक्रमण किया। उसने को दस बाढ़ों से घायल करके उनकी छाती पर चोट की तथा चार बाढ़ों से उनके सारथी को और चार से चारों घोड़ों को बुध डाला तब आचार्य ने तीन बाढ़ों से उसकी छाती और भुजाओं पर वार किया फिर सात लेकर भाग गए इस के रथ को सार्थी कर एकत्रित हुए दीपांचाल और सुंदर वीरों को तितर वितर करने लगे इस समय वे बड़े ही मान जान पड़ते थे उनके केस कानों तक पक चुके थे और आयु पचासी वर्ष के लगभग हो चुकी थी इतने वयो वृद्ध होने पर भी वे संग्राम भूमि में सोलह वर्ष की बालक के समान विचर रहे थे